तुम कौन हो मालूम नहीं कुछ भी याद नहीं है आप कौन हैं? मैं कहा हूं मैं भारतीय हूं एक अध्यापक हूं मगर हम भारत में नहीं हैं, रूस में हैं यह कौन सा शहर है जरा बताइए यह सेंट पीटर्सबर्ग है काफी बड़ा शहर है जरा पानी दीजिएगा लो पानी पियो क्या तुम बीमार हो जी हां शायद मैं बीमार हूं अफसोस की बात जल्दी अस्पताल जाओ यह अस्पताल कहा है पास ही है अरे राजू इधर आ अब अस्पताल जा रास्ता दिखा जल्दी कर फिर वापस आना